परमात्मा सब प्राणियों में चल अचल सभी देहों में सभी पदार्थों में कण कण में अणु अणु में अपनी अनंत महिमा समस्त ऐश्वर्यों के साथ सदैव वर्तमान रहते हैं <coughs> <coughs> प्रभु किसी से भी कभी दूर नहीं है दूर हो नहीं सकते जब तक मन बाह्य विषयों में वर्तमान होता है लौकिक पदार्थों में क्रियावान होता है तब तक प्रभु की महिमा का दिग्ग दर्शन नहीं हो पाता किसी भी पदार्थ में दो पक्ष कम से कम होते ही हैं एक पदार्थ में दो पक्ष होते हैं अनेक पक्षों होते निराकार पदार्थ में साकार पदार्थ में सभी पदार्थों में दो या अनेक पक्ष होते ही होते हैं। जड़ जगत बुद्धि से लेकर समस्त इंद्रियां, शरीर और सारा वायु जगत दूसरा पक्ष है दूसरा किनारा है चेतन सच्चिदानंद प्रभु दूसर किनारे है दूसरा पक्ष है जब कोई एक पक्ष में एक किनारे पर बैठा हुआ होता है पहले किनारे के साथ जब कोई संबद्ध होता है तब दूसरा किनारा उससे पृथक तो रहता है दूर रहता है जब तक मनुष्य बुद्धि के संग है मन के संग है इंद्रिया और इंद्रियों के विषयों के संग है तब तक प्रभु का दर्शन अनुभूति कथन चिरपि संभव नहीं होती जितनी भी चेष्टाएं हैं क्रियाएं हैं मानसिक शारीरिक ये सब प्रथम पक्ष में हैं प्रथम किनारे पर हैं इनको त्यागने के बाद ही दूसरे किनारे पर बहुत पहुँचना होता है इस किनारे का त्याग करना हम स्वयं ही कठिन किए हुए हैं कल बातचीत कर रहे थे नमस्कार के विषय में कि नमस्ते कार्ड यथा योग्य व्यवहार होता है परंतु क्या हमको पता है यथा योग्य व्यवहार क्या है नहीं। नित्य प्रति संध्या के मंत्रों का उच्चारण करते उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सभी दिशाओं में जितने भी पदार्थ हैं विद्युत बादल वर्षा वृक्ष लता गुल्म पशु पक्षी अन्न औषधियाँ सही पदार्थों के लिए बारंबार नमस्कार किया हुआ है अन्य मंत्रों में भी अलग से सब पदार्थों के लिए नमस्कार किया हुआ है ज्ञानी महात्मा भक्त महात्मा सिद्ध महात्मा दुष्टों को सज्जनों को सभी को प्रणाम करते हैं हम नमन किसको करते हैं आदर किसका करते हैं सम्मान किसका करते हैं कृतज्ञ किसके प्रति होते हैं धन्यवादी किसके प्रति होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है जो हमारा हित करता है हमारे काम आता है उसके प्रति हम आदर सम्मान का भाव रखते हैं धन्यवादी होते हैं कृतज्ञ होते हैं तो विचार करके देखेंगे तो प्रत्यक्ष ही मालूम पड़ता है सृष्टि का कोई प्राणी कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो हमारा हित नहीं करता हम सूर्य को अपने जीवन से अलग करके देखें हमारा जीवन क्या संभव है नहीं हमारे जीवन का परम आधार पिता ही है वो उत्पन्न करने वाला सूर्य के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते जीवित नहीं रह सकते चंद्रमा के बिना विचारे क्या हम जीवित रह सकते हैं क्या हमारा जीवन संभव है पृथ्वी के बिना क्या जीवन संभव है जलों के बिना क्या जीवन संभव है वायु के बिना क्या जीवन संभव है नदियों कुओं तालाबों के बिना क्या जीवन संभव है अन्न औषधियों के बिना क्या जीवन संभव है आकाश के बिना नक्षत्र तारों के बिना दिशाओं प्रदिशाओं के बिना क्या जीवन संभव है कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके बिना हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है हमारा जीवन सुखी रह सकता है वायु काय के कण जल का एक के कंड पृथ्वी का एक के कंड सब पर यह जीवन आश्रित है एक एक कण मनुष्य के लिए उपकार करता है पृथ्वी का वायु का जल का क्या ये पदार्थ हमारे जैसा सुनते नहीं हैं मनुष्यों जैसा बोलते नहीं हैं मनुष्यों जैसी चेष्टाएं नहीं करते हैं इसीलिए इनका हम धन्यवाद ही नहीं होंगे इसीलिए इनका हम सम्मान नहीं करेंगे इसीलिए इनके प्रति हम पे तजनी होंगे क्या जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति हमारे पास भेज देता है किसी की प्रेरणा से हमारे पास कोई आता है हमारा सहयोग करता है तो क्या उस सहयोगी का हम धन्यवाद नहीं करते उसको यूं ही रहने देंगे उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे क्या मित्र के मित्र का हम आदर नहीं करते ऐसा नहीं होता जब कोई हमारा सहयोगी मित्र अपने सहयोगी को हमारे पास भेजता है वो हमारा सहयोग करता है तो उसका भी हम उतना ही आदर करते हैं जितना कि अपने मित्र का और उसको भी मित्र के समान ही आदर मान करते हैं तो यदि परमात्मा ने पदार्थों को बनाया है रचा है और फिर ये पदार्थ परमात्मा की शक्ति से हमारे लिए उपकारी हैं तो क्या ये धन्यवाद के पात्र नहीं क्या ये सम्मान के पात्र नहीं क्या ये नमन करने के योग्य नहीं ऐसा चिंतन नास्तिकता पूर्ण है पाप पूर्ण है नमस्कार वेदों में शास्त्रों में संतों में सबने किया है सबके लिए अपने को ज्ञानी मानने वाले समझदार मानने वाले अपना अनादर मानते हैं कि जड़ पदार्थ नमस्कार नहीं कर सकते उपकार ले सकते हैं कण कण से जड़ पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं यार जीवन धन्यवादी नहीं होंगे क्योंकि तो ये जड़ है हमारी मूर्खता का हमारे अज्ञान का हमें ज्ञान नहीं है जिसको हम जड़ कहते हैं कहीं वो चेतन तो नहीं कहीं वो अनुभव तो नहीं करते हर प्राणी का हर देह का अपना अलग अलग स्वभाव है अलग अलग डिजाइन है अलग अलग कार्यक्रम है अलग कार्यक्रम होने से अलग जीवन शैली होने से ऐसा कह देना ये अनुभव नहीं करते ये अभी अज्ञान है अहंकार है और सिद्ध किया है विज्ञान ने व्यक्तियों ने शास्त्रों में भी कहा वृक्ष आदि सुख दुख का अनुभव करते हैं और ये सजा याफ्ता दंड को प्राप्त किए हुए योनी विशेष हैं अगर इनको दंड मिला हुआ है और दुख ना मालूम हो कष्ट ना मालूम हो तो दंड का क्या अर्थ रह जाता है किस बात का दर्द है दंड किस बात का अगर पीड़ा ना हो कष्ट ना हो तो क्या दंड हुआ दंड इसीलिए दिया जाता है कि उनको कष्ट हो तकलीफ हो पीड़ा हो जिससे वो आगे के लिए सावधान हो मनुष्यों को दंड देते हैं पशुओं को दंड देते हैं किसी को भी दंड देते हैं तो उसका प्रयोजन यही होता है कि दंड से दुख होता है कष्ट होता है और कष्ट किसी को पसंद नहीं तो पशु पक्षियों को वृक्ष वनस्पतियों को यदि दंड है दंड योनिया है तो कष्ट होना उनको आवश्यक है और सिद्ध करने वालों ने सिद्ध किया है कि ये सुख दुख की अनुभूति करते हैं और करें या ना करें वो विषय नहीं विषय हम आप हमारे ऊपर है यदि हम धन्यवादी होते हैं दुष्ट का भी तो क्या कुछ हमारी हानि है क्या हमारा अधह पतन है एक पापी व्यक्ति सजा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यदि हमारी जीवन रक्षा करता है हमारे लिए उपयोगी होता है तो क्या उस पापी का हम धन्यवाद नहीं करेंगे हमारे लिए तो देवता हो गया हमारे लिए तो उपकारी हो गया जीवन रक्षक हो गया किसी का पाप किया होगा किसी ने दंड दिया होगा परंतु तो जब वो हमारे लिए हितकारी है हमारे लिए लाभकारी है हमारे लिए कोई अनर्थ नहीं करता है तो हम कैसे उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं हम कैसे उसके प्रति घृणा का भाव रख सकते हैं कितना ही पापी हो जब हमारा हित ही करता है तो हम तो कम से कम उसके लिए बुरा नहीं सोच सकते धन्यवाद करेंगे ये नमस्कार की प्रक्रिया आदर की प्रक्रिया साधना है जब साधना परिपूर्ण हो जाती है तब तो वह सिद्ध व्यक्ति आत्मा को उपलब्ध व्यक्ति सबके प्रति पदार्थ मात्र के प्रति के कृतज्ञ हो जाता है धन्यवादी होता है आत्मवत्सूतेशु यर्वाणी भूता आत्म्वा भूत विजानता सारे भूत सभी प्राणी सभी पदार्थ आत्मा ही हो जाते हैं अपने ही हो जाते हैं अपने सरूप भूत हो जाते हैं यस्तु सर्वाणी भूता आत्मनेश्यति सभी भूतों को सभी प्राणियों को अपने आप में ही देखता है किससे घृणा करेगा किससे नफरत करेगा अपने ही हो अपने ही अंगों से कोई घृणा करता है अपने ही अंगों से कोई नफरत करता है अशुद्ध अंगों से भी कोई क्या घृणा करता है नहीं साधक यदि घृणा भाव रखता है विजातीयता का भाव रखता है उसकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती हर किसी के लिए नमस्कार हर किसी के लिए नमस्कार जितना जितना नमस्कार करता है उतना ही उतना उसका अहंकार टूटता है साधना में अहंकार को ही तोड़ना है भीतर बाहर बुद्धि में मन में कर्मों में वचनों में सब जगह अहंकार ही अहंकार हमें बहुत अप्रोत किए हुए हैं। सूक्ष्म स्थूल दृश्य अदृश्य अहंकार से ही मनुष्य डूबा हुआ है यही तो है जो प्रभु के दर्शन में बाधक है अपने को झुकाए बिना अहंकार को तोड़ी बिना अंदर प्रवेश कैसी संभव होगा चारों तरफ से यहाँ तक कि की कीट पतंग पशु पक्षी सब हमारे लिए निरंतर हितकारी हैं सहयोगी हैं अनंत अनंत नमन किया जाए अनंत अनंत बंधन किया जाए तो भी हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा उपकार करने वाले अनंत हैं यह मनुष्य समस्त सृष्टि से बंधा हुआ है सभी से उपकृत है विचार करने के बाद यह बात पता है। लगता है कण कण का धन्यवादी कण कण का धन्यवादी जब व्यक्ति इस प्रकार सबके प्रति धन्यवाद से कृतज्ञता से नम्रता के भाव से युक्त तो हो जाता है परमात्मा के दर्शन के मार्ग खुल जाते हैं भजन ही हो गया जिस समय यह बात समझ में आ गई कि मेरा क्या अस्तित्व है मेरी क्या औकात है मेरा अस्तित्व इस अनंत से सृष्टि से वर्तमान है मेरे सुख मेरा जीवन मेरे चारों तरफ वर्तमान जो अस्तित्व है उस पर आश्रित है उससे बंधा हुआ है पल पल अपने चारों तरफ वर्तमान पदार्थों का वस्तुओं का प्राणियों का त्याग करके पल मात्र भी मैं जीवित भी नहीं रह सकता इतना उपकार इतना उपकार पर मैं नमन नहीं कर सकता आदर नहीं कर सकता और भक्त कहलाता हूँ उपासना करता हूँ वंदन करता हूँ स्तुति करता हूँ परमात्मा है कि नहीं पता नहीं वो कुछ उपकार करता है कि नहीं करता पता नहीं परंतु ये जो उपकार करते हैं प्रत्यक्ष इनके प्रति में बंदन से रहित हूँ शुक्र गुजार नहीं इनका ऐसे नास्तिक मंदमती को परमात्मा दर्शन कैसे दे सकते उनकी करुणा की वृष्टि कैसे हो सकती है जो अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ है वेदों में जो नमस्कार किया गया है वो यही है सबके प्रति अनंत के प्रति दिशाओं के प्रति वर्षा के प्रति बादलों के प्रति ग्रह नक्षत्रों के प्रति वृक्षों वनस्पतियों के प्रति, प्रति नमस्कार युक्त तो हों कृतज्ञ हों मित्रभाव आत्मभाव से युक्त तो हों ऐसा विनम्र सहृदय आत्मवान जब आत्मा हो जाता है तो साधना पूरी हो गई भक्ति पूर्ण हो गई इसीलिए तो प्रार्थना की जाती है हे प्रभु मैं किसी से द्वेश ना करूं, मैं उपकारी के प्रति कृतज्ञ ना हों मेरा अहंकार दूर हो मेरी दुर्भाव दूर हो मेरे को विचार दूर हो मेरे पाप दूर हो सहृदयता उत्पन्न हो दिव्य भाव उत्पन्न हो सबके प्रति आत्मीय भाव उत्पन्न हो यही आत्मा है यही परमात्मा है यही तो प्रभु की महिमा है पापी से पापी का भी परमात्मा देव सहयोग करते हैं शक्ति देते हैं जीवन देते हैं तो प्रभु का करन अनुकरण करना है सहयोग नहीं कर सकते उदासीनता तो कम से कम रख सकते हैं अधिक से अधिक प्रभु को नमन करें प्रभु के बनाए पदार्थों को नमन करें पदार्थों में वर्तमान गुणों को नमन करें तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो यशुभभ्यो नमो ऐ नमो सब को नमन पदार्थों को नमन गुणों को नमन ऐसे की तज्ज भाव रखते हुए जीवन की यात्रा को हम पूर्ण करते हैं तो हमारी अग्रिम यात्रा प्रलोक की यात्रा मंगलमय होती है सुखद होती है होती है, के साथ ओ शांतिरिक्षम शांति ya yeah.